ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय तीन जीवन और उसकी नियति सर्वोपरि समस्या आत्मा के चिंतन अस्तित्व में आस्था हिंदू धर्म में सामान्य रूप से विद्यमान है जबकि जीव के पश्चात भाव या अमृत्व को विश्व के सभी महान धर्मों ने स्वीकार किया है पुनर्जन्म नामक अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद कहते हैं सभी देशों और युगों में मनुष्य की बुद्धि को चक्कर में डालने वाली अनेक पहेलियों में से सबसे पेचीदा स्वयं मनुष्य ही है इतिहास के उषा काल से जिन लाखों रहस्यों का उद्घाटन करने में मनुष्य ने अपनी बहुतेरी शक्तियों का व्यय किया है उनमें सबसे अधिक रहस्यमय है स्वयं उसकी प्रकृति वह केवल असाध्य पहेली मात्र ही नहीं बल्कि साथ ही साथ अन्य सभी समस्याओं की मूल समस्या भी है हम जो कुछ जानते अनुभव करते और कार्य करते हैं मानव प्रकृति ही उन सब का प्रस्थान बिंदु और भंडार होने के कारण कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है और न भविष्य में ही होगा जब मानव प्रकृति मनुष्य के सर्वोत्तम और सर्वोपरि चिंतन का विषय न रही हो या नहीं होगी प्रत्येक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को जीव के स्वरूप और उसकी नियति की इस समस्या को जीवन और मरण की इस महान पहेली को सौंप जाती है लेकिन सौभाग्य से सर्वदा कुछ ऐसे साहसी और निष्ठावान लोग रहते हैं जो आत्म साक्षात्कार द्वारा इस गुत्थी को सुलझाने का इस रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयत्न करते हैं अतः हमें भी चाहिए कि हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें यदि हम पर्याप्त प्रयास करें तो हम भी इस पहेली को स्वयं तो हल कर सकेंगे हेरियट बीचर स्टो की असाधारण पुस्तक टाम चाचा की कुटिया में टोपसी नामक छोटी बालिका से प्रश्न किया गया है क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने बनाया है बालिका ने थोड़ा हंसकर उत्तर दिया मैं जैसा जानती हूँ किसी ने नहीं और वह आगे कहती है मैं सोचती हूँ मैं केवल बढ़ने लगी मैं नहीं सोचती कि मुझे किसी ने नहीं बनाया क्या हम कभी इस तरह विचार करते हैं हमारे इस विचित्र जगत में बहुत से वय प्राप्त लोग हैं जिनकी इस समस्या में जरा भी रुचि नहीं होती लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सकते हम कहाँ से आते हैं क्या हम हमारे आसपास की वस्तुओं की तरह निर्मित हुए हैं क्या हम इस संसार में जन्म के पूर्व विद्यमान थे और क्या हम मृत्यु के बाद बने रहेंगे इस प्रकार के प्रश्न सदियों से पुनः पुनः उठाए गए हैं वाल्ट विटमैन के शब्दों में दो पुरातन सदा संयुक्त समस्याएं निकट वर्तमान सुदूर पेचीदी समाधान का प्रयास किया जिनके प्रत्येक पीढ़ी ने पर रही समस्या ही मिली हमें धरोहर में और हम भी अगली पीढ़ी को देंगे धरोहर में जैविक समाधान पाश्चात्य जीवन विज्ञान शास्त्री प्रत्येक बहुकोशीय प्राणी के चाहे वह मक्खी पशु पक्षी अथवा मानव ही क्यों न हो जीवन को पांच अवस्थाओं में विभक्त करते हैं संसेचन या गर्भाधान द्वारा प्राणी का निर्माण विकास का काल प्रौढ़ स्थिरता का काल वृद्धावस्था तथा स्त्रम की अंतिम घटना मृत्यु अधिकांश जैव शास्त्रियों के अनुसार जीव अपनी सभी विशेषताओं के साथ आनुवंशिक संचरण के कारण जन्म ग्रहण करता है उनके मत में वंश परंपरा अथवा प्रजा के द्वारा अमृतत्व प्राप्त करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत अमृतत्व की कोई संभावना नहीं है जो प्राणी संतति उत्पन्न नहीं करते वे अंत में अस्तित्वहीन हो जाते हैं अमृत की हिंदू धारणा पुरातन हिंदू आध्यात्मिक आचार्यों ने इस सामान्यता से बिल्कुल भिन्न एक दूसरा सिद्धांत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है उनके अनुसार प्रत्येक प्राणी का भौतिक जीवन छह परिवर्तनों के क्रम से गुजरता है जन्म अवस्थिति वृद्धि परिवर्तन अपक्षय और विनाश विनाश का अर्थ देह के आकार का नाश है मृत्यु का अर्थ यह है कि प्राणी स्थूल देह के स्तर पर नहीं रहता लेकिन वह अस्तित्व विहीन नहीं हो जाता उसका जीवन आदि कारण के निकटतर सुक्षतर स्तर पर बना रहता है कुछ काल बाद जीव एक नए शरीर में पुनः जन्म ग्रहण करता है जीव कभी नष्ट नहीं होता लेकिन उसका भौतिक आधार क्रमिक परिवर्तनों से गुजरता है स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य ने अपने संबंध में जितने सिद्धांत निकाले हैं उन सब में सर्वाधिक प्रचलित शरीर में भिन्न अस्तित्व वाले और अमर आत्मा का ही है और ऐसे आत्मा को मानने वालों में से अधिकांश विचारवान लोग सदा उसके पूर्वास्तित्व में भी विश्वास करते आए हैं वेदांत के आचार्य अपने व्यक्तिगत साक्षात अनुभवों के आधार पर हमें कहते हैं कि आध्यात्मिक इकाई आत्मा जो अनेक बार देह धारण करती है स्वयं अमर है वह जन्म के पूर्व भी विद्यमान थी तथा जन्म की जन्म और मृत्यु के अनेक चक्रों से गुजरने पर भी वह अनंत काल तक विद्यमान रहेगी यदि आधुनिक दृष्टांत दें तो आलोक की वर्ण छटा में केवल दृश्यमान आलोक वर्ण ही नहीं रहते बल्कि ऐसे वर्ण भी रहते हैं जो बैगनी तथा लाल किरणों के परे हैं उसी तरह आत्मा का भी एक अनंत भूत और अनंत भविष्य है मानव की आत्मा एक ऐसे अनंत अस्तित्व का अंश है जो भूत भविष्य और वर्तमान को जोड़ता है तथा जो देश और काल दोनों के परे भी है आत्मा के भूत और भविष्य जीवन के बारे में हमें जानकारी नहीं है लेकिन वास्तविकता यह है कि एक निरविन्न अस्तित्व बना रहता है कोई भी अपने आप के अस्तित्व को नकार नहीं सकता लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को उच्चतर प्रज्ञा की शक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है कठोपनिषद में कहा गया है इस आत्मा को भौतिक नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह स्थूल रूप रहित है लेकिन वह शुद्ध हृदय की गहराई में जाना जा सकता है जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्मवाद उन बद्ध जीवों पर ही लागू होते हैं जिनका देह इंद्रियों मन तथा अहंकार के साथ तादात्म होता है ये जीव पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं लेकिन जिनमें एक नई उच्चतर चेतना का उदय हो गया है वे मिथ्या तादात्म्य से मुक्त हो जाते हैं तथा अपने वास्तविक अनंत स्वरूप का साक्षात्कार कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं वे अमर हो जाते हैं सूक्ष्म शरीर नए स्थूल शरीरों में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करता है तथा नए अनुभव प्राप्त करता है प्रत्येक स्थूल मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर कुछ सूक्ष्मतर लोकों में उस समय तक रह सकता है जब तक कि उसके पुनर्जन्म का समय निकट न आ जाए ये सारी बातें आध्यात्मिक जीवन के अज्ञात नियमों के अनुसार होती है प्रत्येक जीव को उस समय तक इन जन्म मरण के चक्रों से गुजरना पड़ता है जब तक वह अपने वास्तविक परम अव्यय स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता वास्तविक आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है जैसा कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वह अजो नित्य शास्वतों एवं पुराणों है वेदांत के अनुसार अज्ञान या मूल अविद्या स्वरूपतः नित्य मुक्त आत्मा में बंधन की भ्रांति पैदा कर देती है आत्मा और अनात्मा का यह परस्पर अध्यास काल से चला आ रहा है और जब तक वह बना रहेगा तब तक आत्मा ससीम व्यष्टि जीव अथवा अहंकार बनी रहेगी और पुनः पुनः जन्म ग्रहण करेगी अज्ञान के प्रभाव से मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को भूल जाता है लेकिन प्रत्येक मानव के जीवन में एक समय आता है जब वह प्रारंभ में अस्पष्ट रूप से अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में कुछ अनुभव करने लगता है मनुष्य की आत्मा चिर निद्रा से मानो जाग उठती है और अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने हेतु तो संघर्ष करने लगती है अंत में उच्चतर चेतना के उदय होने पर वास्तविक आध्यात्मिकता के जागरण पर अपने आध्यात्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और परमात्मा के साथ अपने अभिन्नत्व को अनुभूति होने पर सभी कर्मों से निवृत्त हो जाती है जन्म मरण का चक्र रुक जाता है जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है तब हम भी यह कह सकते हैं मेरा खेल समाप्त हो गया है